देवी भागवत पांचवाहि ने कहा महाभाग ताम्र तुम युद्ध करने के लिए निश्चित विचार करके जाओ उस ता सुंदरी स्त्री को धर्म परास्त करके मेरे पास ले आना यदि वह सुंदरी संग्राम में तुम्हारी अधीनता न स्वीकार करे तब भी उसको तुरंत मार डालना अनुचित होगा फिर किसी दूसरे ही प्रयत्न से उसे वश में करने की चेष्टा करनी चाहिए अजय तुम तो सर्वज्ञान संपन्न वीर पुरुष हो काम शास्त्र में भी तुमने सर्वोत्तम योग्यता प्राप्त की है जिस किसी भी उपाय से उस सुंदरी को वश में कर लेना परम आवश्यक है वीर महाभाव तुम अभी एक विशाल सेना सांस लेकर वहां पहुँचो जाकर बार बार विचार करके उसके हार्दिक अभिप्राय को समझने की चेष्टा करना काम अथवा वैध किस उद्देश्य को लेकर वह यहाँ आई है यह जानना बहुत आवश्यक है अथवा वह किसकी माया है सर्वप्रथम यह निश्चय करके उसके अभिनचित कार्य पर विचार करना चाहिए इसके पश्चात अपनी अवांछनीय है उसके मन के अनुसार ही तुम्हें भी व्यवहार करना चाहिए व्यास जी कहते हैं ताम्र का मस्तक मृत्यु का आसन बन चुका था उसने महिषासुर की उक्त बातें सुनकर सेना सांस ले ली और उसे प्रणाम करके वह युद्ध के लिए चल पड़ा जाते समय मार्ग में उस दानों को के को के पथ प्रदर्शित करने वाले बहुत से से भयंकर दिखाई पड़े उसका मन भय और चिंता व्याकुल हो गया आगे बढ़ने पर ताम्र ने उन भगवती को देखा उस समय देवी सिंह पर सवार थी संपूर्ण देवता उनकी स्तुति कर रहे थे समस्त आयुधों से उनकी अनुपम शोभा हो रही थी ताम्र साम नीति का प्रयोग करके विनीत बनकर सामने खड़ा हो नम्रता नम्रतापूर्वक मधुरवाणी में भगुती जंगदंबा से कहने लगा देवी मस्तक पर सुंदर सिंह धारण करने वाले दैत्यों के सरदार महिषासुर तुम्हारे रूप और गुणों पर अपने को निछावर कर चुके हैं तुमसे अपना विवाह करने के लिए उनकी हार्दिक अभिलाषा है विशाल नेत्रों से शोभा पाने वाली सुंदरी महिषासुर देवताओं के लिए भी अजय है तुम उनका मनोरथ पूर्ण करो उन्हें पति रूप से से प्राप्त करके अद्भुत नंदन वन में का सुवसर हाथ से मत जाने दो। सर्वांग सुंदर शरीर के लिए सभी सुख सुलभ होते हैं, अतः ऐसे कमनी कलेवर को पाकर सब प्रकार से सुख भोगना और दुख को दूर रखना ही तुम्हारे लिए समीचीन है कर तुम्हें इतने आयुध धारण करने की क्या आवश्यकता है कमल जैसे कोमल ये तुम्हारे हाथ पुष्पों के गेंद पकड़ने योग्य है भौवरूपी धनुष के रहते इस धनुष की क्या आवश्यकता रह जाती है तुम्हारे कटाक्ष अचूक बाण है फिर इन लौकिक बाणों से क्या प्रयोजन है संसार में युद्ध को दुख का मूल कारण समझा जाता है इस रहस्य के जानकार मानव को युद्ध नहीं करना चाहिए लोभा सतुरागी व्यक्ति ही परत पर लड़ते फिरते हैं पुष्पों के द्वारा भी मारपीट करना अवंछनीय है फिर तीखे तीरों से युद्ध करने की तो बात ही क्या है क्योंकि अपने अंगों का छिद्र खींच जाना किसी के लिए भी प्रसन्नता का कारण नहीं बन सकता अतए सुंदरी तुम्हें कृपा करनी चाहिए देवता और दानव सभी हमारे महाराज का सम्मान करते हैं तुम उन्हें अपना स्वामी बना लो वे तुम्हारे सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण करेंगे सब प्रकार से तुम उनकी पटराली बनकर रहोगी इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं है देवी मेरी बात मानो इससे तुम्हें सर्वोत्तम सुख सुलभ होगा यह निश्चित है कि संग्राम में कष्ट भोगने के पश्चात विजयी हो जाना संदेह से मुक्त विषय नहीं है सुंदरी तुम्हें राजनीति का सम्यक ज्ञान है हजारों वर्षों तक संपूर्ण राज्य सुख भोगने की कृपा करो तुम्हारा भावी सुशील पुत्र इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा अतः जवानी में भोगविलास करने के पश्चात बुढ़ापे में भी तुम मुख से सुख से जीवन व्यतीत करोगी